वायु सदब्रम विषक्षण असत्वक्षण मायामय यदि उच्चतों को ले रहा हूं तिरास दो वायु काम वायु को आपने कहा सत्रण यदि वह सत्यु विलक्षण होने के कारण वायु यदि असत्व रूपा है तो मायामत्व मे, माया मायामयत्म यदि उच्यते है इसी कारण से उसको मायामय यदि कहना भी चाहोगे तर अविप्त स्वरूप मायावैलक्षण्या अव्यक्त माया से भी वो विलक्षण कहना है सत्य से होने से वायु में क्या है असत जैसा है वैसे अव्यक्त भी उसके अंदर है और अव्यक्त क्या मानता है माया का स्वरूप माया का स्वरूप है अव्यक्त और वो वायु यदि असत्य है यदि असत्य है तो अव्यक्त भी नहीं होना चाहिए क्ष कहना है वाक्य में वह असत्य है तो उसमें अंदर तत्व नहीं होगा अव्यक्तु कहते हैं कारण व्यक्त हो गया तो कार्य तत्व भी उसके अंदर नहीं है जैसा सत्य तो नहीं है वैसे अव्यक्तित्व भी उसके अंदर नहीं है मानना चाहिए अव्यक्तित्व नहीं है माया माया तो माया महत्व भी नहीं रहेगा माया को क्या मान रहा है पूर्वक्ष अव्यक्त जो सत्य से विलक्षण है यदि वो असत्य है फिर वो मायामय भी नहीं होना चाहिए इसे यदि आप कहना चाहते हो वह तो मायामय है फिर मेरा कहना क्या है कर रही पूर्व हमारा कहना यह है अवित्र माया से भी वो विलक्षण मानना पड़ेगा अतएव अमायामय नैसे उसके अंदर असत्य तो आपने माना उसे उसमें क्या चाहिए? आ, तो मानना चाहिए अमायामय मानना चाहिए यह भी उसके अंदर मानना चाहिए से विलक्षण होने से सत्य विलक्षण होने से उसके तो क्या है सत्य विलक्षण असत्व आ गया और अविक विलक्षण होने से अया महत्व आ जाएगा ना, तो किसका है ना स्वरूप है ब्रह्म का स्वरूप जो ब्रह्म से विलक्षण है वायु अति सत्य विलक्षण है अत्य उसके अंदर क्या रहा असत्व रहेगा जैसे उसी प्रकार वाह वायु माया से विलक्षण है क्योंकि उसके अंदर अव्यक्तित्व भी नहीं हो सकता माया के स्वर क्या मान रहा है अव्यक्तित्व मान के चल रहा है और क्या जिसने अव्यक्तित्व नहीं है इसलिए अंदर माया महत्व भी नहीं होना चाहिए तो सिद्धांत ही कहता है माया को अव्यक्तित्व का प्रयोजक मान रहे हो कि ठीक नहीं माया का प्रयोजक कौन है यह माया का प्रयोजन तो ही है। नही अव्यक्त और ही माया में परिकल्पित है माया से ही परिकल्पित है ऐसा माया को आप अव्यक्त नहीं कर सकते माया को व्यक्त भी नहीं कर सकते माया के कार्यों में यह सारी चीजें होता है व्यक्तता और अव्यक्तता और माया स्वयं कैसा है निश्चित है इसे उनका कहना है सब दस्तु पार्थक असत्य कथम अव्यक्त माया वैशम्याय तापी लो नो वस्तु से पृथक करने के कारण से वायु में किस प्रकार से असत आ जाता है उसी प्रकार से अव्यक्त माया से विलक्षण होने के कारण से उस वायु में अमायामयत्व भी क्यों नहीं आएगा अर्थात अवश्य ही वायु अमायामय होना चाहिए ये पूर्वक सिद्धांत कहता है न अव्यक्तित्व माया महत्व प्रयोजकम माया महत्व प्रयोजको अव्यक्त नहीं है ये ऐसा तरह नहीं कर सकते हो कि माया महत्व ऐसा ही मानना चाहिए किन्त निस्तृतमेव प्रयोजकम तत्व मायावादी अस्थि और निस्तृत्पता जैसे माया में है वैसे निस्तृत्ता से अलग कर दिया गया कैसा है निश्चित हो जाता है ता, ता, तो उसके अंदर नहीं रह जाता है न माया मित्व माया महत्व में कोई दोष नहीं रहा तैवात्रा, माया तस्य प्रयोजिका सा शक्ति कार्य स्थुल व्यक्ता व्यक्त भेद व्यक्त और व्यक्तित्व का भेद के कारण ही पूरा कार्य इन दोनों में तुल्य रूपेण निस्तृत रूपता होने के कारण से मायामय तुल समान रूपेण शक्ति में भी है और कार्यूता वायु में भी है शक्ति और कार्य दोनों में समान रूप से विद्यमान होने से दोनों को हम क्या मानेंगे मायामय मानेंगे इसमें कोई दोष नहीं है तो पूर्व पक्षी कहता है फिर शक्ति और कार्य में अंतरिक गया दोनों ही निश्चित रूप है शक्ति भी निश्चित हो गया कार्य में हो गया शक्तिकारी दो बोल रहे हो दोनों एक ही है दोनों तो व्यक्त अव्यक्तित्व लक्षण कुतः व्यक्त और अव्यक्त रूपा लक्षण भेद आप कैसे सिद्ध करोगे दोनों में इत्याशं तद विचार प्रस्ताव अनुपयुक्त परियर्थी वास्तव में इसका विचार वर्तमान में कोई उपयोगी नहीं है तत्व शनि में सिर्फ भी क्योंकि व्यक्तता और अव्यक्तता ये दोनों क्या किसका धर्म है वो असत का धर्म असत्व में दो हिस्सा व्यक्त और व्यक्त और हम चिंतन किसी कर रहे हैं सत्य और असत के भेद का चिंतन कर रहे हैं असत के भेदों का कर चिंतन करने या प्रकरण आरंभ नहीं किए है ना हमें सत्य को और असत्य को अलग करके समझने से ताकपर है और असत्य में कितने प्रकार है क्या है क्या नहीं है कैसा है वो वो सब विचार हमें वर्तमान प्रकरण में वर्तमान में जरूरत नहीं आगे जहां जरूरत है वहां पर हम उसको करेंगे ना कहना उसका विचार करना वर्ष समय चला जाएगा इसलिए उसका विचार नहीं करेंगे हम इतने विचार करने बैठे हुए हैं अभी सत्य को असत्य से अलग करने से विवेक करना है ना हमें पंचभूतों का पंचभूत क्या है असत्य है और सत्य है ब्रह्म इनको विवेक करना उनको अलग करके समझने के लिए मात्र बैठे हुए हैं वो असत्य में व्यक्ति क्या है अव्यक्त क्या है उनका लक्षण क्या होता है उनके परिसर भेद कैसे सिद्ध होगा हम ये सारा विचार यहाँ हमें करना नहीं वे करे सत असत प्रस्तुत या प्रस्तुत क्या है प्रकरण में सत्य तो और असत्व का विवेक यही प्रस्तुत है सचिंताम उसकी चिंतन करो पहले उसके समझो दिमाग बिठाओ पहले असतो अवांतरो भेदः असत कई जो अवान्तर भेद है व्यक्तित्व वास्ते आस्ताम उनको आप मत छेड़ो उसकी उसकी गहरा में मत जाओ अभी तत्तया अत्र उसकी चिंतन कर भी दिया जाए, लिया जाए यहाँ पर वर्तमान में उसे क्या लाभ होगा विवेक में अव्यक्त और व्यक्त का चिंतन का कोई लाभ नहीं है साथ असत का जो विवेक करने बैठा हूं इस विवेक ज्ञान में असत का जो प्रभेद है व्यक्त और अव्यक्त उसकी चिंतन का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई दे रहा है अतएव हम उसकी चिंता नहीं करेंगे जहां प्रकरण आएगा वहां किया जाएगा सफलित शास्त्र क्या निकला यथावत वास और मिथ्यात्म त्यजे सद्रह्म क्या है ब्रह्म सिंश अवशिष्ट अंश वो वायु है वो क्या है मिथ्या यथा व्य जैसे आकाश इस प्रकार से वायु की मिथ्यात्व तो का वासना को निरंतर चिंतन करके दृढ़तापूर्वक आरूढ़ कर लो और मरुदम त्यजे मरुदम मरुत में जो सत्यत्व है उसको क्या मरुत को त्याग मेरे वायु को त्याग दो मर जाएगा वायु को त्याग करते है ना शरीर मर जाएगा निध्यासन कैसे होएगा होगा इसे मरुत को त्यागने का मतलब मरुत में जो सत्यत्व है उसको त्याग वायु यह सदंश तद्रूप वायु में जो सत अंश की भान हो रहा है हम लोग होता है लगातार वो जो सदंश का भान है उसको क्या मानना ब्रह्म मानो शिष्टो अंशवादि वाय स्वरूप निस्तता मयामयत्व ये सब क्या है वायु का जो शेष स्वरूप है वह वा सच वायुर्वादेवा आकाशवत मिथ्या जो वायु है निस्तृत रूप वाला होने से आकाश के समान वायु मिथ्या है इतम वायुर्मित चिंवास इस प्रकार से वायु की मिथ्यात्व चिरकाल पर चिंतन करके सना बना लो बना करके मृत्य मत्य है बुद्धि उस ज्ञान को त्याग दो दृष्टि वायु उक्तं विचारं वायु में जो उक्तिया विचार है उसको अग्नि में भी घटा नहीं अतिदेश मरुत्यूनवर्तिनम ब्रह्मांडावरणेश विचारणा चिंतित पिएवाम, वन्य के बारे में भी इसी प्रकार से चिंतन करो लो अग्नि भी मिथ्या है इसको इसको कैसे निर्णय करोगे जैसे वायु और आकाश हमने निर्णय लिया उसी प्रक्रिया को अपराधे हुए वन्नी में भी मिथ्यात्व का निश्चय कर लेना क्योंकि वन्य का सल से ताला है वन्य मरु से न्यून है सत्य से न्यून वृत्ति आकाश आकाश न्यूनवृत्ति वायु वायु से भी न्यून वृत्ति है वो सत्य से वनी असत्य है तो कति कैसा बोलते जो हारे हो भाई उससे भी एक पाद में जो है ब्रह्म एक पाद में माया है शक्ति है उसकी एक अंश में आकाश है उसका भी एक अंश में जो है वायु, वायुका भी ऐसे कैसे तुम कहते जा रहे हो कहते कि भाई से प्रमाण क्या है तुम पूछ रहा हो तो प्रमाण पुराणों को पढ़ जा पुराणों में वर्णन या ब्रह्मांड के आवरणों की जब चिंतन किया गया है वहां पुराणियों ने वर्णन किया कि ब्रह्मांड के आवरण में ये पंचभूतों का आवरण है क्रम बताया उसका दशा उसका दशा उसका दस उसका उसका आवरण बता दे ब्रह्मांड के आवरणों के रूप में इनको बताया तदनुसार है ना न्यून वृत्ति होती जाती दस गुना जल ज्यादा है इसका मतलब क्या जल से जल्दा कम पृथ्वी ब्रह्मांड आवरणेश ब्रह्मांड के आवरणों के चिंतन जिस ग्रंथों में है ऐसा न्यूनादिक विचारणा वहा उन पुराणों में जाकर देखे ना न्यूनादिक के विचार वहां मिल जाएगा नहीं। नहीं। एक देश माया तत्र एक देशस्ता नुदा, भाव आपने किसी द्वितीय प्रकरण का श्लोक में 78 आपने कहा था सतवस्तुनी एक देश माया सतवस्तु का एक देश में माया है उस माया का एक देश में वायु वायु वाय। का एक देश में अग्नि ये आपने जो बोला है किस पर आपने बोला सलोके न क्वा भी दृश्य ऐसा लोक में कहीं हमें अनुभव में आता नहीं है उसे कम उसे कम उसे कम अंश में रहता हुआ संज्ञा ब्रह्मांडे की भागवत मेरी काब्बीसेंध्याय में है एक में है क्रम वृद्धिदशोत्तर तो यदि परिवृत्त प्रधान्यूतम बिहार एक ज ब्रह्मांडे विशेषाक्ष विशेष नाम के ब्रह्मांड विराट नाम ब्रह्मांड है क्रम वृद्ध है इसका दस गुणा जल है तोय उसका दस गुणा वन्य उसका दस गुणा बड़ावरण वायु का उसका दस गुणा बड़ावरण आकाश का उसका भी दस गुणा बड़ावरण प्रकृति का ऐसे वर्णन मिलेगा पुराण कई पुराण में आपको ब्रह्मांड के आवरण की चिंतन किया है उनके आदम पर कह रहे हैं हम और की वेद के अनुपूर्व पाद्या भूतानी अमृतम दिवी इस वैदिक मंत्र के अनुरूप ये सारा कथन है तस्तुत तस ब्रह्मांडे की